संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व ब्रह्म ज्ञान के उपाय उसकी महिमा तथा काम रूपी वृक्ष को काटने का जी ने कहा पिताजी अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है ब्याज जी ने कहा बेटा मैं ऋषियों के बतलाये हुए प्राचीन धर्म का जो सब धर्मो में श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ तुम एकाग्र होकर सुनो जैसे पिता अपने छोटे बच्चे को काबू में रखता है उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि के बल से अपने प्रमर्थनशील इंद्रियों को यत्न संयम करना चाहिए मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है यही सबसे श्रेष्ठ है मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट रहे नाना प्रकार के चिंतनी विषयों का चिंतन न करे जिस समय ये इंद्रिया अपने विषयों से हटकर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 उत्तम बुद्धि का लेकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगे। इस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्पष्ट दर्शन होगा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं तत्व ज्ञानी ने संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है बेटा यह मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है जो कोई परम पवित्र हितैषी और भक्त हो उसी को इसका उपदेश करना चाहिए यह परम गोपनीय गोह्य ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला है इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए वह पर परमात्मा दुख सुख से परे और भूत भविष्य का कारण है वह न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है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 तथा तो कीर्ति की इच्छा का त्याग करना यही तत्वज्ञानी ब्राह्मण का आचार है गुरुसेवा पारायण होकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सम्पूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता और सर्वज्ञ तथा सब वेदों का तत्वज्ञ होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है वही सच्चा ब्राह्मण है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 और उसे विचलित नहीं कर पाते उसी प्रकार संपूर्ण भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवेश कर जाते हैं वही परम शांति को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं वेद का सार है सत्य सत्य का सार है इंद्रियों का संयम और उसका सार है दान और दान का सार है तपस्या तपस्या का सार त्याग त्याग का सार दुख सुख सुख का सार सार स्वर्ग तथा तो स्वर्ग का सार मनोनिग्रह है मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्व को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए मन की शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है पुरुष को शोक शून्य ममता से रहित शांत प्रसन्न चित्त और मार्चर्यहीन होना चाहिए इन छह लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञानानंद से तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है जो देखाभिमान से मुक्त होकर सत्य प्रधान सत्य दम दान तप त्याग और श्रम इन छह गुणों तथा मनन रूप तीन से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए ही जान है वे परम शांति को प्राप्त होते हैं जो उत्पत्ति और विनाश से रहित संस्कार शून्य स्वभाव सिद्ध तथा शरीर के भीतर स्थित है उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही अक्षय आनंद का भागी होता है अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है जिसको पाकर बिना भोजन के भी तृप्ति हो जाती है जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट रहता है जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है उस ब्रह्म को तो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है जो अपने इंद्रियों के द्वारों को सब और से राम कहलाता है जो सामान्यतः संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है उसको सुख की प्राप्ति होती है और उसका दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार गुणों के ऐश्वर्य से तथा तो कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता जब संपूर्ण आसक्तियों से छूटकर मनुष्य समता में स्थित हो जाता है उस समय इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है इस प्रकार जो कर्ममय प्रकृति की सेवा को लांग कारण रूप ब्रह्म में स्थित होता है वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता मनुष्य के हृदय भूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत वृक्ष है, है उसका नाम है काम, क्रोध और अभिमान उसके स्कंध है काम करने की इच्छा उसका थाला है और अज्ञान उसकी जड़ है प्रमाद के जल से वह सिंचा जाता है असूया उसके पत्ते हैं तथा पूर्वजन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग हैं, शोक उसकी शाखा मोह और चिंता जालियां और भय उसके अंकुर हैं। उसमें तृष्णा रूपी लताएं लिपटी हुई हैं। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में बंधकर उस वृक्ष को चारों ओर से घेरकर खड़े हैं और उसके फल का आस्वादन करना चाहते हैं जो वासना के बंधन से मुक्त होकर उस काम वृक्ष को काट डालता है सांसारिक सुख दुखों को कर उनके घेरे से से बाहर पाता है, है, परंतु जो मूर्ख फल के लोभ उस पर चढ़ता वह की गोली खाए हुए रोगी की तरह मारा जाता है। उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है कोई विद्वान पुरुष ही ज्ञान के प्रभाव से समता रूप शस्त्र के द्वारा उसको बलपूर्वक काटते हैं इस प्रकार जो कामनाओं को